Oh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 विषय थे किन्हीं को पिछले पाठ में से पूछना हो तो पूछे और कोई बोली आचार्य जी तीसरे हत्याय का ये भूगना क्या सिर्फ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 उसकी हानियों को बताने के लिए तो आर समाज के पीछे मंच के पीछे खिड़की थी और खिड़की के पीछे गली थी सड़क थी तो एक शराब पिया हुआ व्यक्ति तो वह नाली के किनारे पड़ा हुआ था उल्टे वो इतना नशे में था दुत पड़ा था कुछ तो थोड़ा सा होश आया उधर उपदेश चल रहा था उसका उपदेश तो आर समाजियों के लिए चल रहा था जो की शराब नहीं पीते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 जब तक विवेक नहीं हो जाता है तब तक आवृत्ति करता रहे भले ही वही विषय आ रहे हो बार बार सुनने, नहीं तो कई बार सुनते सुनते कान पक जाते हैं वही कहते है कि ये तो <laughs> सुन चुके बहुत है। बहुत बार सुन चुके ये बात तो ठीक है सुनते चुके विवेक हो गया क्या तो तो सुनना पड़ेगा वही वही बात वही वही बातें प्रतिदिन कोई विवेक नहीं हुआ है तो सुनना होगा यही उपाय है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 कैसे तो चौथे सूत्र में देखिए बोलिए पिता पुत्रवत उभय उभयोर दृष्टत्व आपको कोई गृहस्थी में रहता है उसका विवाह भी हो गया एक तरफ अपने पिता को भी देख रहा है वृद्ध पिता को दुर्बल हो गए हैं मृत्यु की तरफ जा रहे हैं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 घर परिवार को संभालने संवारने में कितनी मेहनत करती एक प्राचीन श्लोक भी मिलता है ऐसा अर्थार्थी जीव लोकोयम यानी कष्टानी सेवते अर्थार्थी मतलब अर्थ को चाहने वाला धन को चाहने वाला अर्थार्थी धनार्थी जीव लोक ये जो जीवों का समूह है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 और अनुभव भी नहीं है तो और गृहस्थ में भी नहीं गए हैं तो फिर साधना बहुत मुश्किल हो जाती है उसको वो वैसा विवेक वेराग्य ही नहीं आता चलता तो रहता है लेकिन वो सीख ही नहीं आती उसको तो गृहस्थ तो बहुत बड़ी सीख दे सकता है एक उदाहरण यहाँ दिया पिता पुत्र के समान ऐसे भी विवेक हो सकता है आगे चले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 तो लेके जा रहा था तो दूसरे आए अभी तो आ गए अब तो उनको प्रेम से दे दिया कि आओ आपको खिलाता हूं चलो आपको भी देता हूं थोड़ा आप भी लो उसने भी खाया दूसरों ने भी खाया और सुखी हो गए तो शैन सुख दुखी त्याग भी होगा भ्याम अब घर में नई बहु आती है तो चाबी का गुच्छा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 इस पे कब्जा करके बैठी हुई है धन पे बुढ़ी हो गई है तो भी हमारे को नहीं देती है। अभी एक दुख देगा और यही बात वानप्रस्थ में भी है जब हमें लग रहा है कि बेटों के बेटियों के पास में बहुओं के पास में अभी बन नहीं सकती हमारी तो आगे होके कहते हैं भाई अब मेरी साधना की इच्छा कर रही है अब मैं आश्रम में जाता था वो भी बहुत खुश होंगे आश्रम में भी बार बार आएंगे फलफूल लेके आएंगे सारी व्यवस्था करेंगे बहुत अच्छे माता पिता है और वहीं रहते रहेंगे तो एक दिन उनको कहना पड़ेगा और खासेंगे नींद खराब होगी उनके मनोरंजन में और में बाधा खड़ी करेंगे दस चेके टोकेंगे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 ये सुखत चीजें हैं इनको सुखों को छोड़ दिया इसमें जैसे बड़ा त्याग कर दिया कोई भी नहीं छोड़ता सुख को दुख समझ करके छोड़ते तो जो चमड़ी वाला सांप है वो दूसरे कैंचले वाले को देखे कि ये तो बड़ा त्यागी है अपने चमड़ी छोड़ दी मैं तो नहीं छोड़ सकता वो कैचुली वाला समझ रहा है कि मैंने तो छोड़ करके अच्छा किया ये तो इसको कैचुली को पहने पहने मेरे को दिक्कत हो रही थी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 परेशान होगा विरोध करेगा प्रतिकार करेगा छोड़ना ही नहीं देगा चमड़ी को उतरने ही नहीं देगा तो ये विवेक के है। विवेक के होते ही ये चीजें छूट जाएंगी छुड़ानी नहीं पड़ेंगे जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये संसार की चीजें हमें छुड़ानी पड़ रही हैं, छोड़नी पड़ रही है आश्रम में और गुरु कह रहे हैं कि ये छोड़ो ये गलत है गलत है और हम जबरदस्ती छोड़ रहे हैं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 गलत चीज अपना ली तो बंधन तो वहां भी हो जाएगा उसको बता रहे हैं देखो गृहस्थियों से भिन्न की साधु संतों की कोई बात आती है तो थोड़ी शांति मिलती है, <laughs> है हम ही नहीं है ये भी है, इनको भी ऐसी स्थिति हो सकती है हम तो हैं ही ये बहुत उपदेश देते रहते हैं हमारे को ये करो वो करो वो करो जैसे की ये तो बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं और सारा उद्देश्य हमारे लिए ही है वैसी की वैसी स्थितियां आश्रमों में साधु संतों में भी हो सकती है उससे भी खराब भी हो सकती है वैसी की वैसी हो सकती हैं अगर साफ, सावधानी से नहीं चल रहा है तो देखिए कैसे बंधन को प्राप्त होते हैं सूत्र बोलेंगे असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत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 वो निकल नहीं सकते बंधन का कारण है अब इसको उचित अनुचित कहें यह फिर भेद है कोई कहेगा नहीं ये तो उचित है तो करना ही चाहिए इसको करते करते भी साधना कर सकते हैं हम बच्चे कहेंगे नहीं घर पर ही रहो वो आश्रम से बार बार लेके आएंगे क्योंकि उनको असुविधा होती है लेकिन ऐसे ऐसे जो असाधन है अब जो साधना में गया उसको तो ये सोचना ही पड़ेगा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 उपयुक्त है बस उन्हीं के बारे में सोचना है लगा कि ये बाधक है कैसा भी है छोड़ दिया दुनिया जो कहेगी कहेगी दूसरों को जो लगेगा लगेगा मेरी मुक्ति में यह बाधा कि मैं इसको नहीं करूंगा ऐसे कठोर निर्णय लेने होते हैं। नहीं तो दुनिया पकड़ के ही रखेगी वो तो कहेगी जिम्मेदारी देके रखेगी प्रशंसा करेगी त्याग तपस्या की बात करेगी आपके बिना कैसे चलेगा आपके बिना हो ही नहीं सकता बहुत विनम्रता से निवेदन करेगी सारी सुविधाएं जुटाएगी तो व्यक्ति भी फिर झुक जाता है चलो ठीक है और लेकिन वो असाधना अनुचिंतनम बहुत जगह हो जाता है तो असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत ठीक है अब आगे देखिए या फिर गृहस्थियों की बात आ गई वैसे तो आश्रम वाले भी आश्रम को यूं कहा जाता है ये बड़ी गृहस्थी है जो गृहस्थी है ये तो छोटी गृहस्थी है उसमें दो चार पांच दस जने रहते हैं आश्रम जो है ना वो बड़ी गृहस्थी है बड़ी गृहस्थी है ये और स्वामी विशुद्धानंद जी से पूछिए <laughs>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 बर्तन पास पास रहेंगे तो खड़केंगे रसोई में बर्तन रहेंगे पास पास तो खड़केंगे आवाज तो, तो होगी झगड़ा तो हो गई मतलब ये तो स्वाभाविक है इसको स्वाभाविक मान करके कि भाई ये तो होना ही है झगड़े तो तो ये विरोध हो करके हमारा झगड़ा होता है तो क्या जरूरी है कि बर्तन पास में रहें तो खड़के ही बर्तन है तो खड़केंगे पास पास में आएंगे तो खड़केंगे आवाज तो होगी भड़क-भड़क होगी तो उस बात को लेकर के अगले दो सूत्र हैं। बोलिए बहुभेरी योगे विरोधो हो राधि कुमारी शंखवत बहुभेरी योगे बहुतों का योग होने पर यानी अनेकों के साथ में यदि हम रह रहे हैं तो तो विरोधो विरोध तो होगा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 आजकल चूड़ी वगैरह पहनते हैं पहले शंख भी पहना करते थे आजकल भी शंख के कुछ आभूषण आते हैं फिर देते हैं शंख शंख मतलब कौड़ी और ये ऐसी चीजें टुकड़े टुकड़े अब वो शंख के टुकड़े उकड़े बहुत जोड़ जाड़ करके बना रखे है अब जैसे घुघरू हो अब कोई चलेगा तो घुघरू तो बजेंगे ही ना आपस में खड़केगाई पास पास में है तो कुमारी के शंख के समान वो कोई आभूषण रहा होगा उस समय शंख से बनने वाला तो वो चलेगी तो वो खड़खड़ तो करेंगे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 वो तो कब तक सहन करेगा दूसरा बोल ही देता है तो झगड़ा शुरू हो जाएगा धन का सेवा का सब चीजों का तो ये राग आदि के कारण से होता है अगर ये नहीं है तो बहुतों के साथ रहने में भी कोई आपत्ति नहीं है तो बहुवीर योगे विरोधो हो राग आदि भी कुमारी शंखवर तो बहुतों के साथ तो रहना नीचिए तो फिर कैसे रहना चाहिए चलो दो जने रह ले तीन जने रह ले कम जने रह ले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 अधिक के बीच में रहो या कम के बीच में रहो इसका कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा राग आदि हटाने वो हटके हम रह सकते हैं तो शांति से रह सकते हैं नहीं तो झगड़ा तो होगा कहीं पर भी रह लो विरोध तो होगा तो बहुवीर योगे विरोध हो राग रागादि भी कुमारी शंकवत और द्वाभ्याम अपी तथैव ठीक है कहीं ऐसा झगड़ा देखा है जहां राग और द्वेश नहीं हो फिर भी झगड़ा हो रहा हो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 कभी हम जा रहे हों प्यास लग रही है और कोई अनजान व्यक्ति हमारे को पानी भी पिला देते हैं हम कितना आभार मानते हैं उसका बहुत मानते हैं और घर वाले रोज पानी पिलाते <laughs> तक कुछ महसूस ही नहीं होता है घर <laughs> वाले रोज हमारे लिए सोफा कुर्सियां रहते हैं तो भी हम उनसे नाराज रहते हैं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 और यही बात परमात्मा के प्रति भी घटती है परमात्मा से भी हम बहुत अपेक्षाएं रख लेते हैं रखते हैं नही साधक लोग परमात्मा मेरी समाधि लगा दे जल्दी से जन्म मरण के चक्र से जल्दी से छुटा दे मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं ये कर रही हूँ ये हो वो है यज्ञ कर रही हूँ वो कर रही हूँ इतना जब कर लिया है और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 नहीं तो अनेकों में जाना होता है कोई बात नहीं तो बहु शास्त्र गुरु पास ने भी इतना सब कुछ किया भी करे भी लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सारा दान हम उसमें से सार सार को ले लेना है जो उसमें सार बात लगे क्या ये चीज अब है मेरे काम की है और बस वो वो वो चीज ले ली थोड़ी मूल मूल चीज कैसे षठ पदव शट्पद कहते हैं छह पैर वाला जो मधुमक्खी होती है भौरा होता है उसके समान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 अभी एक ही क्या बहुत सारे शास्त्र हैं उनको किस किस को पढ़ेंगे किस किस को याद रखेंगे और ये पूरा शास्त्र पढ़ के सार सार केवल ले लिया कुछ सार निकला ही नहीं अभी तक जो ले रहे हैं उसमें से कहेंगे भी इसका सार बताओ आप परीक्षा में एक प्रश्न आ सकता है ये दर्शन से क्या सार निकला आपने क्या सार निकाला वो तो बता देना जो भी सारा दान है षठ के समान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 विवेक वैराग्य वालों के लिए अध्यात्म मार्ग में चलने वालों के लिए ये भी एक उपाय बताइए सावधानी रखने की बात है नहीं तो बाधा खड़ी हो जाएगी तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव धोनी सदर विवादा ओंश